go oh. अपमानुभाव शाधान की कक्षा पूछा है माता बहनों को देखते समय किस प्रकार के अच्छे भाव मन में रखे जाएं जिससे दोष न हो दोष से बच सके केवल एक ओर का है दोनों ओर से स्वाभाविक प्राकृतिक नियम है विपरीत लिंग की ओर आकर्षण पुरुष है युवक है स्त्रियों लड़कियों के प्रति आकर्षण स्त्री है लड़की है पुरुष तो लड़कों की ओर आकर्षण पर चिखानी व स्वयं भू कठोपनिषद में लिखा है परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बाहर की ओर बनाया है इसलिए बाहर की ओर अधिक इनका आकर्षण है कोई कोई धीर व्यक्ति होता है जो अपनी आंखों को बंद करके अपनी आत्मा का अवलोकन करता है मोक्ष की इच्छा से आपने पूछा है अच्छे भाव कैसे रहें जितना हो सके यदि हमारे संस्कार अंदर ठीक नहीं है विपरीत है जितना हो सके आलंबन से बचें, देखने से बचें। हमारे अंदर विपरीत संस्कार है और फिर देखते हैं तो एक और गलत संस्कार डाल लेंगे आलंबन से बचे पहला उपाय जब सामने आ जाता है कोई लड़की अथवा लड़का दोनों के लिए है सामान्य दृष्टि तो पड़ती ही है सामान्य दृष्टि से हम नहीं बच सकते वो तो देखना ही होता है व्यवहार होता है एक आकर्षित तो होकर के लगातार हम देखते हैं टकटकी बांध करके वैसा न हो उसमें सावधान रहे तीसरा अपने अंदर भाव पैदा करे माँ और बहन का घर पे हमारी बहने होती है घर पे हमारी माँ होती है हम उनका सम्मान करते हैं तो हमारे सामने किन्नी और की माँ और बहन है तो अपनों से तुलना करके देखने लगेंगे धीरे धीरे अच्छे भाव पैदा होने लगेंगे बुरे भावों से बचते चले जाएंगे और इसमें मुख्य रूप से हमारे संस्कार काम करते हैं जितने शुभ संस्कार हम अपने अंदर पैदा करते चले जाएंगे ये कुसंस्कार अपने आप धीरे धीरे कम होते जाएंगे पूछा है वैदिक काल में स्त्रियों के वस्त्र कौन से होते थे कन्या, कन्या के कौन से होते थे वर्तमान में कौन से वस्त्र धारण करने चाहिए जो वेदानुकूल हों वैदिक काल में कौन से वस्त्र होते होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता कि टेरिकॉट अधिक चलता था या सूत अधिक चलता था रेशम अधिक चलता था या कुछ और चलता था ये तो नहीं कह सकता लेकिन हाँ ये निश्चित है वस्त्र ऐसे होते थे जिनसे हमारे शरीर को हानि कम से कम होती हो दूसरा कन्या के कैसे वस्त्र होते थे और विवाहिता के कैसे होते थे जैसे आजकल वर्ग बना रखा है बेटियां बहनें कुर्ता सलवार पहन लेती हैं लेकिन विवाह होने के बाद कुर्ता सलवार कम हो जाता है साड़ी इत्यादि अधिक हो जाती है पहले प्राय ऐसा लगता है कि साड़ी का ही प्रचलन था हमारे यहाँ जो कुर्ता सलवार आया है ये मुसलमानों से आया है हमारे आर्यों में इस आर्यवर्त देश में कुर्ते सलवार का कोई प्रचलन नहीं था आज भी अधिक प्रचलन कुर्ते सलवार का कहा है आप देखेंगे पंजाब हरियाणा की अधिक तरफ अधिक दिखेगा आप दक्षिण में चलते चले जाइए बिहार में जाइए मध्य प्रदेश में जाइए उस तरफ की माताएं बहनें प्रायः साड़ी ही पहनती हैं यही हमारी माताओं की वेशभूषा विशेष होती थी यही आदर्श है वर्तमान में भी इसी प्रकार का होना चाहिए वेद कहता है माताओं बहनों का शरीर ढका हुआ रहे ये एक आदर्श स्थिति है आजकल जो वस्त्र पहनने लग गए हैं वो वस्त्र ठीक नहीं है आपको लगेगा कि लड़कियों की स्वतंत्रता में बाधा डाली जा रही है हम जो चाहें वो पहनेंगे हम जो चाहें वो करेंगे इसको स्वतंत्रता नहीं कहते इसको स्वच्छंदता कहते हैं और स्वच्छंदता हानिकारक होती है लड़कों ने तो लड़कियों की नकल नहीं की ये लड़के कुर्ता सलवार पहनकर की घूमते हैं कोई किसी ने साड़ी पहनना शुरू कर दिया हो दो चार बीस लड़के कॉलेज में जाते हो साड़ी पहन पहन करके लेकिन लड़कियां क्या करती हैं लड़कों की नकल करती हैं लड़के पैंट शर्ट पहनते हैं तो लड़कियां भी अब देख लीजिए बड़े कौन हैं नकल करने वाला बड़ा है नाराज मत होना नकल करने वाला बड़ा है या नकल नहीं करने वाला बड़ा है विचार करिएगा जो हमारे लिए लोक में एक मर्यादा निर्धारित कर दी है हमारे बड़ों ने उस मर्यादा में बंद करके चलते हैं तो हमारा कल्याण होता है उन्नति होती है पूछा है ईश्वर का स्वरूप कैसा है उन्हें कैसे पहचाना जाए स्वरूप कहते हैं निजी स्वयं का किसी की ओर से थोपा हुआ न हो जिसका अपना खुद का है उसको स्वरूप कहते हैं आरोपित किया हुआ नहीं होना चाहिए तो ईश्वर का स्वरूप कैसा है वो वेद के अंदर आप देखिएगा परमात्मा निराकार है सर्वत्र व्यापक है न्यायकारी है दयालु है अजन्मा है अनंत है निराकार है आदि आदि दूसरे नियम को आप पढ़ेंगे आर्स मास के उसमें विशुद्ध ईश्वर का स्वरूप आपको दिखाई देगा उसे कैसे पहचाना जाए कोई भी चीज गुणों से पहचानी जाती है आप गुड़ और चीनी में कैसे भेद करते हैं गुण देखते हैं गुणों गुणों के द्वारा गुणी का ज्ञान होता है ऐसे ही ईश्वर के गुणों का पता लग जाएगा तो परमात्मा का आपको भी पहचाना जाएगा सांसारिक जीवन में रहकर मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है सांसारिक जीवन से तात्पर्य आपका ऐसा लगता है जैसे घर गृहस्थ में रहते हुए कल उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी निश्चित रूप से जो साधु सन्यासी होते हैं ऋषि होते हैं वो भी संसार में ही होते हैं संसार से बाहर नहीं जाते जैसे वो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं दूसरे भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक समय में सत्व को कैसे शुद्ध किया जा सकता है यदि सत्व गुण से आपका तात्पर्य है तो सत्व गुण तो अपने आप शब्द होता है सत्व गुण जो होता है रजोगुण और तमोगुण से उत्कृष्ट होता है वो अपने आप में स्वयं शब्द होता है उसको शुद्ध करने के लिए अलग से कोई तरीके हो वो मुझे नहीं लगता हाँ सत्व गुण के भेद होते हैं एक सामान्य एक उत्कृष्ट एक और उत्कृष्ट वो आप कर सकते हैं कि सामान्य से ऊपर जाया जा सके पिछले वर्ष जून के शिविर में सुना था कि जो अपनी यज्ञशाला परिसर है उसमें महर्षि दयानंद जी की निर्माण शताब्दी उन्नीस में ताम्र पत्रों पर अंकित पांच किमटल का सत्यार्थ प्रकाश सिखाड़ा गया था हमें इसकी कोई जानकारी नहीं कि पांच क्विंटल का सत्यार्थ प्रकाशियां गारा गया हो ऐसा कुछ नहीं है पांच क्विंटल का कठोर शब्द बोलू ऐसा लगता है कपौड़ा मार रखा है किसी ने जैसे पुराणों में गपौड़े हैं ऐसे ही ये आरस माजियों ने गपौड़ा मार दिया होगा पांच क्विंटल का कुछ नहीं दबा हुआ क्या दयान जी की अस्थियां भी इसी यज्ञशाला परिसर में गाड़ी गई थी लोग कहते हैं कि इस स्थान पर अस्थिया गाड़ी गई थी निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता ये भी कहते हैं महाराजा नाहर सिंह का ये बाग होता था इस बाग में वो राख यहां बिखेरी गई थी और अस्थियां किसी एक स्थान पर गाड़ी गई थी निश्चित रूप से क्या था वो मैं नहीं बता सकता शिविर का दूसरा दिन कल से ही मन विचलित है जरूर विचलित होगा बांध रखा है चुप कर रखा है चटपटा मिलता नहीं चाय मिलती नहीं टीवी मिलता नहीं अखबार मिलता नहीं मोबाइल छीन रखा है घर वालों से बात नहीं करने देते विचलित नहीं होगा तो और क्या होगा दूसरा दिन है कल से मन विचलित है लेकिन कारण दूसरा विचलित होने का भोजनशाला के सामने यदशाला के प्रवेश की दाई ओर स्वामी जी द्वारा लिखित ऋग्वेद के एक मंत्र में नीच शब्द का वर्णन है अगर यह सत्य है तो वेद मंत्रों में नीच होते हैं यही मुख्य कारण है कि नीच ईसाई मुसलमान बौद्ध हो गए तो क्या समझे हिंदू जाति के पतन वेद से शुरू हुआ बहुत सारे बात के लिख करके यहाँ अलग अलग जगह बांध रखे हैं हैं वहां आपने ऋग्वेद के मंत्र का पाठ नहीं किया होगा आपने महर्षि दयानंद जी द्वारा भाष्य और उसका भावार्थ पढ़ लिया है उस भावार्थ में नीच शब्द वहां पढ़ा है और उस नीच से आप विचित हो उठे नीच कहते किसको है जो गलत कार्य करता है चोरी करता है डाके डालता है वे विचार करता है दूसरे को ठगता है वो नीच हो गया या श्रेष्ठ होगा उसके लिए वो नीच शब्द कहा गया है न कि हमने जो जातियां बना रखी हैं और उस जाति में शूद्र कोई विशेष हो उसको नीच कहा हो ऐसा नहीं है और वो नीच स्वामी दयानंद जी ने भावार्थ में लिखा है न कि कहीं मंत्र में है वेद के मंत्र में कहीं इस प्रकार का शब्द नहीं है विचलित न ईसाई मुसलमान बौद्ध नीच हो ऐसा नहीं है उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ अजमेर में ही पिछले लगभग चार पांच साल पहले एक मुसलमान के घर में हवन करवा के आया हवन किया पूरा परिवार बैठा कुछ उपदेश सुना कोई कोई होता है सब तो नहीं है लेकिन उनमें भी अच्छे हैं उनको नीच नहीं कह सकते जो भी बुरे कार्य करता है आप हम में से भी कोई बुरे कार्य करता है तो आप हम भी नीच कहलाएंगे वेद के अंदर ही मनुष्य जाति का हिंदू जाति के पतन का कारण हो ऐसा नहीं है वेद तो हमें ऊपर उठाने के लिए उन्नति करने के लिए कहता है यज्ञशाला के दान पात्र के ऊपर मैंने परोपकारिणी सभा के आगे श्रीमती शब्द लगा देखा यह शब्द तो किसी सम्मानित माता बहनों के लिए लगाया जाता है हमारी सभा का नाम है परोपकारिणी सभा और इसके साथ में जोड़ दिया है श्रीमती परोपकारिणी सभा आपको लगता है कि महिलाओं के नाम के सामने तो ये ठीक लगता और ये तो सभा के सामने लगा रखा है ये ठीक नहीं लगता लेकिन परोपकारी स्त्रीलिंग है सभा स्त्रीलिंग है उस नाते श्रीमती परोपकारी सभा हमारी जो परोपकारी सभा है वो श्रीमती है श्री वाली है बिना श्री वाली नहीं है तो वो पहले से ही लगा आ रहा है आजकल नया नहीं लगाया यज्ञ के बाद ब्रह्मचारियों द्वारा आचार्यों द्वारा समिधा की आहुति देते हैं मैंने पहली बार देखा है ये समिधा दो मंत्रों को बोल करके प्रातःकाल और काल हमारे यहाँ ऋषि उद्यान में ही मुख्य रूप से दी दिलवाई जाती है दूसरे स्थानों पर नहीं देखने को मिलता वेदारंभ संस्कार में ऋषियों ने इस समीधा का विधान किया है ब्रह्मचारी के लिए पूरा का पूरा यज्ञ करने का ऐसा कोई नियम नहीं बना रखा ब्रह्मचारी अग्नि में एक समिधा की आहुति दे देवे तो उसका अग्निहोत्र पूरा हो जाता है तो यहाँ प्रत्येक ब्रह्मचारी का अग्निहोत्र हो जाए इसके लिए रोजाना एक संविधा की आहूति दिलवाई जाती है वो जो कि वेधार्म संस्कार में इसका विधान किया गया है तो इसलिए ऋषि ने जो लिखा है उसके अनुसार यहाँ उसकी आहूति डलवाते हैं वही प्रश्न आपका यहाँ दूसरे व्यक्ति ने पूछा है उसका भावार्थ पूछा है भावार्थ आपको यहां नहीं बता रहा मेरी एक जिज्ञासा है कि यह जो श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है श्लोक दिया आपने सर्वे सुखिन सर्वे सत्य निरा मर्वे भद्राणी पश्यंत मां कच्चित पूरा श्लोक नहीं लिखा था आपने ये हमारे यज्ञ के बाद प्रायः बोला जाता है कर्मकांड के विषय में वैसे भी इस श्लोक को बोलते हैं ये श्लोक किसी वेद का मंत्र नहीं है किसी स्मृति का श्लोक नहीं है ये श्लोक गरुड़ पुराण में थोड़ा सा पाठ वेद से मिलता है ये श्लोक पुराण का है जो इतना प्रचलित तो हो गया इसके भाव बहुत अच्छे हैं सभी सुखी हों सभी निरोगी हों आदि आदि बहुत सुंदर भाव से युक्त ये श्लोक है तो सभी लोग इसको बोलते हैं ये गरुड़ पुराण के अंदर कुछ पाठ भेद से मिलता है समीधा धान में मंत्र चार हैं और समिधा तीन ही क्यों जब आप हवन करते हैं तो चार मंत्र बोलते हैं और तीन समिधाओं का आधान करते हैं तो ऐसा क्यों इसके लिए यज्ञ जो है सृष्टि के रहस्य को खोलता है साथ साथ हमारे लोक तीन है पृथ्वीलोक अंतरिक्ष लोक और द्यूलोक तीन लोकों का प्रतीक तीन संविधाएं हैं अब इन तीन लोगों के देवता कितने हैं तीन लोगों के लोगों के देवता चार हैं देवता चार हैं लोक तीन है तो मंत्र चार हैं और संविधाएं तीन है पृथ्वीलोक का देवता अग्नि है जो भौतिक अग्नि हम देखते हैं उस भौतिक अग्नि देवता की एक ऋचा है एक मंत्र बोलकर की आहुति देते हैं अंतरिक्ष लोक के दो देवता हैं बिजली और वायु उसके लिए दो ऋचाए बोली जाती हैं, दो मंत्र बोली जाते हैं जो बीच की समिधा हम देते हैं दो मंत्र बोल करके देते हैं तो वो दो देवता हैं, उसका प्रतीक मान करके हम दो मंत्र बोलते हैं और जो द्यूलोक है जिसका देवता आदित्य है सूर्य है उसकी एक ऋचा है एक मंत्र बोल करके आहुति देते हैं तो लोक तीन समिधा तीन इनके देवता चार तो मंत्र चार सायकालीन आहूतियों एक आहूति मौन रहकर ही क्यों दी जाती है प्रातः काल य में मैं चर्चा कर रहा था अग्नि शब्द से भौतिक अग्नि जो हमें दिखाई देती है वो लिया जाता है और एक अग्नि का अर्थ परमात्मा पर होता है तो भौतिक अग्नि तो वाणी का विषय हो सकता है ऋषि संकेत करना चाहते हैं कि परमात्मा रूपी जो अग्नि है वो वाणी का विषय नहीं है वहां जाकर के वाणी मौन हो जाती है तो वो तीसरी आहूति मौन होकर के दी जाती है परमात्मा को मान करके जल सिंचन क्यों जल सिंचन की दिशाएं निर्धारित हैं तो क्यों जल सिंचन के बहुत सारे प्रयोजन हो सकते हैं लेकिन अभी मैंने कहा यज्ञ जो है सृष्टि को समझाने के लिए भी अपने अंदर रहस्य लिए हुए है एक संकेत ये है कि पृथ्वी के, के चारों ओर जल है हम उस हवन कुंड को पृथ्वी मान करके चलते हैं और जल जलसेचन करते हैं तो एक प्रतीकात्मक है कि इस पृथ्वी के चारों ओर जल है जल से घिरा हुआ है केवल और केवल अग्नि हो जल न हो व्यवहार सफल नहीं होगा अग्नि के साथ साथ यदि जल है तो व्यवहार ठीक होता चला जाएगा इसलिए अग्नि के साथ में जल रखा जाता है सोम और अग्नि अग्नि स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि शीतलता साथ में है सोम शीतलता को कहते हैं अग्नि तो अपने आप में अग्नि रहेगी विद्वान कहते हैं पत्नी सोम रूप है और पति अग्नि रूप है पत्नी सोम रूप है और पति अग्नि रूप है दोनों साथ साथ चलेंगे तो व्यवहार ठीक होगा और ये स्वरूप कभी कभी सोम पति बन जाता है और अग्नि कभी पत्नी बन जाती है आपके घर गृहस्थ में होता है हाँ जब पत्नी ज्यादा तेज हो गई है उग्र हो गई है तो पतिदेव क्या करें और आग डाल देवे या पानी छीते सोम और अग्नि साथ साथ रहनी चाहिए जल और अग्नि साथ साथ रह से खून नहीं धोया जाता कीचड़ से कीचड़ को हम नहीं धो सकते कीचड़ को किससे साफ कर सकते हैं जल से साफ कर सकते अग्नि को किससे बुझा सकते हैं जल से बुझा सकते हैं तो हमें एक संकेत मिलता है जल सेचन करते हैं तो अग्नि के साथ साथ जल हो दिशाएं निर्धारित कर रखी है पहले हम पूर्व की दिशा में जल सेचन जल सेचन करते हुए हम उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं शास्त्र में विधान किया है कि जो हमारा गमन हो गमन हो या तो दक्षिण से उत्तर की ओर हो या पश्चिम से पूर्व की ओर हो तो जब हम पूर्व में जल जलसेचन करते हैं तो दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं जब पश्चिम दिशा में जलसेचन करते हैं तो फिर दक्षिण से उत्तर की ओर करते हैं हमें उत्तर दिशा में जलसेचन करना पड़ा तो हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं अब चारों और जलसेचन करना है चारों और जलसेचन करना है तो कहां से शुरू करें जहां खाली रह गया है वहां से शुरू करते हैं तो हमारा समापन वही दक्षिण में जाकर के होगा और शास्त्र कहता है दक्षिण में नहीं होना चाहिए या तो तर में समापन हो या पूर्व में समापन हो इसलिए हम दीपक से प्रारंभ करते हैं और दीपक से प्रारंभ करके चारों और जल सिंचन करते हैं तो वहीं दीपक पर समाप्त होता है जो प्रतीक हुआ पूर्व दिशा का प्रकाश का ज्ञान का तो यज्ञ की जो क्रियाएं हैं ये हमें ज्ञान करवाती हैं बहुत सारी क्रियाएं हमें शिक्षा दे रही होती है आपको आ गया होगा समझ कि में यदि ध्यान दिया होगा तो पिछले दो तीन वर्षों से स्वामी विवेकानंद जी कुछ विशेष प्रशंसा की जा रही है क्या इन्होंने सचमुच ऐसा कार्य किया था स्वामी विवेकानंद जी से आपका तात्पर्य रामकृष्ण परमहंस के शिष्य से होगा संवेदनशील विषय है, फिर भी बोल रहा हूँ स्वामी विवेकानंद जी जिस समय नरेंद्र थे घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी कॉलेज में पढ़ते थे अंग्रेजी पढ़ चुके थे और उद्विघ्न थे उद्विघ्न थे कहीं से शांति चाहते थे कहीं इधर उधर भटक रहे थे किसी और साधु के पास भी गए होंगे अच्छा नहीं लगा राम कृष्ण परमहंस जी के पास गए तो इनको अच्छा लगा और आपको पता होगा कि बंगाल में चावल को दाल सब्जी से नहीं खाते किससे खाते हैं मछली से खाते हैं मछली मछली से चावल खाया जाता है अब स्वामी विवेकानंद जी बंगाली थे बंगाली थे तो स्वाभाविक रूप से ही बचपन से मांस खाया है आगे चलकर के भी रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य बन गए शिष्य बनने के बाद काली के पुजारी बने हैं मांस खाना नहीं छोटा सिगरेट पीते थे सिगरेट पीना नहीं छोटा सन्यास लेने के बाद भी खेतड़ी में आ गए थे राजस्थान शायद झुंझुनू जिला में खेतड़ी नाम का स्थान है वहां के राजा इनसे प्रभावित तो हुए प्रभावित तो हुए तो इनकी पढ़ाई आदि का खर्चा छात्रवृत्ति भी वहां के खेतड़ी के महाराज दिया करते थे और खेतड़ी में छह महीने तक आकर के वहाँ रुके थे कुछ संस्कृत का अभ्यास भी किया था कोई विशेष कार्य किया हो वो तो आप खोज कीजिएगा लेकिन उनके जीवन से पता लगता है जीवनी आप पढ़ेंगे और जिन्होंने पक्षपात रहित होकर के लिखी है मुसलमानों में गए तो मुसलमानों की बात कह देते हैं ईसाइयों में गए हैं तो ईसाइयों की बात कह देते हैं आपके पास आते हैं तो आपकी बात कह देते हैं सिद्धांत स्पष्ट नहीं था टिके हुए नहीं थे एक उनके जीवन में विशेषता आ गई विशेषता ये आ गई कहते हैं शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन था उस समय वे वहां पहुंच गए पहुंचे तो अंग्रेजी जानते थे अच्छी खासी और एक वाक्य ने उनको ज्यादा प्रसिद्ध कर दिया जो भी व्याख्यान देने वाला आता था लेडीज एंड जेंटलमैन बोलता था इन्होंने मेरी माताओं और बहनों से संबोधित किया इसी एक वाक्य से इतना हौसला जनता ने बढ़ाया इतनी तालियां बजाई जब हम बोलना शुरू करते हैं और जनता उत्साह दे देती है तो अंदर के कपाट खुलते चले जाते हैं बोलने वाले के बोलते चले गए बोलते चले गए वहां से प्रसिद्ध हो गए अन्यथा जीवन पर्यंत मांस खाते रहे सिगरेट पीते रहे जिस दिन मृत्यु हुई है उस दिन भी सिगरेट नहीं छुपी काली की पूजा करते थे साकार से निराकार तक पहुंचने की बात थी निराकार तक नहीं पहुंच पाए अंतिम दिन भी काली की पूजा करते हुए सिगरेट पीते हुए मांस खाते हुए संसार से चले गए 1925 के अंदर आर की स्थापना हुई थी 1925 में जब आर की स्थापना हुई तो डॉक्टर हैडगेवार थे उन्होंने इस देश को एक आदर्श महापुरुष को देना चाहा। एक व्यक्ति विशेष को हम आदर्श मानकर के चलें जैसे हमारे आदर्श श्री राम है हमारे आदर्श श्री कृष्ण है हमारे आदर्श ब्रह्मचारी हनुमान हैं हमारे आदर्श बहुत सारे हो सकते हैं डॉक्टर हेडगेवार ने देशवासियों को एक आदर्श सन्यासी देना चाहा तो उन्होंने चुनाव किया अपने आदर्श सन्यासी का समर्थ गुरु रामदास को समर्थ गुरु रामदास को स्थापित किया और समर्थ गुरु रामदास वो थे जिन्होंने महाराष्ट्र के गाँव गांव में अखाड़े खोल दिए थे वेद का एक वाक्य है बलम उपास्व बल की उपासना कर मनुष्य को उपदेश दिया कि मनुष्य तू बल की उपासना कर और करू रामदास बल की उपासना करने वाले थे उस समय यवन हमारे देश के अंदर आए हुए थे यवनों का राज्य चल रहा था औरंगजेब का और समर्थ गुरु रामदास की मान्यता थी बिना बल के शत्रुदा नहीं है गाल पिटवाने वाली बात आ सकती है यहां कोई कहे कि गाल पे थप्पड़ मरवाओ दूसरे गाल पे मरवाओ और सामने वाला खुश होकर के चला जाएगा हमें हमारा अधिकार दे देगा नहीं समर्थ गुरु रामदास जी की मान्यता थी कि बिना बल के ये दबेंगे नहीं तो उन्होंने महाराष्ट्र के गांव गांव में अखाड़े खुलवा दिए थे बजरंग बली का हनुमान जी का छोटा सा मंदिर भी स्थापित कर देते थे मूलतः आप देखेंगे उन, उन्होंने भी दोहों से युक्त जैसे कबीर जी के दोहे हैं ऐसे ही समर्थ गुरु रामदास जी के भी दोहे हैं मराठी में हैं। उनको आप पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि वेद के निकट थे ऋषि दयानंद जी ने एक बात लिखी वो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती क्या लिखी कि संसार की उत्पत्ति हुई तो मनुष्य की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई और कैसे हुई ऋषि लिखते हैं तिब्बत में हुई और जब मनुष्य पैदा हुए तो न बालक पैदा हुए न बूढ़े पैदा हुए कैसे पैदा हुए जवान पैदा हुए यही की यही बात समर्थ गुरु रामदास के ग्रंथ में लिखी हुई है वो भी लिखते हैं कि न बूढ़े पैदा हुए न बालक पैदा हुए प्रारंभ में जब मनुष्य पैदा हुए तो युवा पैदा हुए जवान पैदा हुए तो डॉक्टर हेडगेवार ने हमें आदर्श सन्यासी दिया था समर्थ गुरु रामदास जिन्होंने एक वीर योद्धा को पैदा किया था छत्रपति शिवाजी को और उनका जीवन देश राष्ट्र के लिए समर्पित था डॉक्टर हेडगेवार चले गए और फिर उनकी जगह पर एक और व्यक्ति आए जिनको हम गोलवलकर जी कहते हैं गोलवलकर जी जब आए गोलवलकर जी आये तो वो विवेकानंद जी के शिष्य थे उन्होंने समर्थ गुरू रामदास को एक ठिकाने लगा दिया और उनकी जगह स्वामी विवेकानंद जी की स्थापना कर दी वहां से आरएसएस में विवेकानंद आ गए और विवेकानंद आ गए तो अब भी अब कुछ ज्यादा प्रचलित तो हो गया होगा आप स्वयं विवेचन कीजिएगा कि हमारे देश का आदर्श सन्यासी कौन होना चाहिए वो आप विवेक से सोचेंगे तो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी पूरे के पूरे देश के आदर्श बन जाएं ऐसी योग्यता हम तो नहीं देख रहे वेद के विद्वान नहीं थे शास्त्रों के विद्वान नहीं थे हाँ एक खोबी जो वहां अमेरिका में जाकर के भाषण दे दिया वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान होने से बचा लिया हिंदुओं को ईसाई होने से बचा लिया वो भी प्रचलित कर दिया है इस प्रकार का उनके जीवन में कि उन्होंने स्वयं हजार लाख दो लाख ईसाई होने से बचा दिए हों आपके स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि सभा का गठन किया था और जिस समय शुद्धि सभा का गठन किया स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों मुसलमान जो बन गए थे हमारे हिंदू उनको पुनः शुद्ध करके हिंदू बनाया था स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में ऐसा हमें दिखाई नहीं देता फिर भी आप स्वयं विवेचना कीजिएगा ये संवेदनशील विषय है फिर भी मैंने बोला है पूछा हमारे क्षेत्र में किसी की मृत्यु होने के बारे दिन बाद मृत्यु भोज रखा जाता है यह कितना उचित है ये सर्वथा अनुचित है किसी की मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के तेरहवें दिन हम भोज करें भोज करें ये कौन सी अच्छी बात है प्रचलित कर दिया पंडितों ने आपको अधिक करना है वेद और ऋषि कहते हैं यदि अधिक करना है जो अनाथ है दीनहीन है आप वहां जाकर के खर्चा कर सकते हैं लेकिन ऐसा प्रचलन हो गया कि एक गरीब व्यक्ति का कोई संबंध ही चला गया वो गरीब व्यक्ति अपनी जमीन बेच करके भी भोज करवाना पड़ता है उसको समाज के दबाव में तो ये उचित नहीं है अनुचित है आर्य सिद्धांत मानने वालों को वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए हम उस भोज में यदि सम्मिलित होते हैं तो हम भी उस पाखंड को बढ़ावा देने वाले बनेंगे उसके समर्थन में आ गए हैं एक प्रकार से भले ही हम नहीं मानते लेकिन उसमें सम्मिलित होते हैं तो हमारा भी समर्थन है उनको ऐसे भोज में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जो मृत्यु भोज करवाते हैं उस भोज को नहीं खाना चाहिए हमारे यहाँ मृत्यु भोज करवा दिया करते थे पता नहीं लगता था लेकिन जब पता लगा हमारे पूज्य आचार्य सत्यजीत जी को उसी दिन से बंद कर दिया कि मृत्यु भोज नहीं खाएंगे क्यों उस भोजन में कोई विकृति आ गई हो ऐसा नहीं है भोजन तो भोजन है स्वच्छ है शुद्ध है अच्छे से बनाया है लेकिन कारण क्या है उसका उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है उद्देश्य गलत है उस गलत उद्देश्य को बंद करने के लिए इस प्रकार के कार्य बंद कर दिए ऐसे ही हम आपको करना चाहिए जिससे कुरीति दूर हो व्यवहार की दृष्टि से ठीक नहीं होता मैं वहां जाता हूँ भोजन नहीं करता हूं तो क्या वहां जाने से भी सिद्धांत हानि होती है सिद्धांत हानि तो नहीं होती किंतु हम उस गलत कृत्य को बढ़ाने में एक समर्थन के रूप में प्रकट हो जाते हैं वो न हो वही अच्छा है क्या जीव और आत्मा भिन्न भिन्न हैं जीव और आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है जीव और आत्मा एक ही है जीव भी कह देते हैं आत्मा भी कह देते हैं जीव आत्मा भी कह देते हैं तो एक ही है ये अलग अलग नहीं है क्या जीव उस आत्मा जीव परम आत्मा का अंश है जीव परमात्मा का अंश नहीं है परमात्मा की अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता है और हम जीवात्माओं की अपनी अलग स्वतंत्र सत्ता है हम जीवात्मा परमात्मा का टुकड़ा नहीं है अंश नहीं है यदि हम परमात्मा का टुकड़ा अपने आप को मानते हैं अंश मानते हैं तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे और सिद्धांत तह गलत सिद्धांत खड़ा हो जाएगा विस्तार से जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का सातवां समोल्लास नौवां समोल्लास और ग्यारवा समोल्लास पढ़िएगा वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा वेदों को सर्वप्रथम लिपिबद्ध किसने किया था ये तो नहीं बता सकते सर्वप्रथम लिपिबद्ध किसने किया था लेकिन महाराजा इक्श्वाकू के समय जो श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे महाराजा इक्ष्वाकु उनके समय से वेदों को लिखना प्रारंभ कर दिया था उससे पहले वेदों को लिखा नहीं जाता था सुन सुन करके कंठस्थ कर लेते थे इसलिए उसको श्रुति बोलते थे महाराजा इक्ष्वाकु के समय ऋषियों ने देखा कि कुछ बुद्धि का स्तर गिरने लगा है और सीधा सीधा एकदम कंठस्थ नहीं कर पाते तो उन्होंने लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया था किसने पहले पहले ये लिपिबद्ध किया था ये तो नहीं बता सकते सृष्टि के आरंभ में जीवात्माएं की कम संख्या थी लेकिन इस युग में जनसंख्या बहुत वृद्धि हो गई इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आई हैं? हर जीव में वृद्धि हुई है कीड़े मकोड़े, कीट पतंग ऋतु अनुसार बहुत ही बढ़ते हैं उनमें इतनी सारी आत्माएं से आती हैं? ऐसा लगता है कि पहले आत्माएं कम थी और अब ज्यादा बन गई ज्यादा पैदा हो गई ऐसा नहीं है जीवात्माओं की संख्या जितनी आदि सृष्टि में थी उतनी ही संख्या आज वर्तमान में है जीवात्माओं की संख्या कभी भी घटती बढ़ती नहीं है हाँ जो शरीरधारी जीव हैं, उनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है आपको लगता है कि उन्नीस में जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लगभग 40-42 करोड़ जनसंख्या थी और आज सवा करोड़ जनसंख्या है तो ये वृद्धि हो गई और बढ़ गए और ये नए जीवात्माएं पैदा हो गए ऐसा नहीं है परमात्मा की अनंत सृष्टि है केवल यही पृथ्वी हो ऐसा नहीं है ईश्वर की इस सृष्टि में करोड़ों अरबों पृथ्विया हैं और उन पृथ्वियों के ऊपर भी हम मनुष्यों जैसी सृष्टिया वहां चल रही है वहां भी मनुष्य मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं वहां की पृथ्वियों के जीव यहा यहां की पृथ्वियों की आत्माएं वहां आ जा सकती हैं परमेश्वर की व्यवस्था है न्याय व्यवस्था कर्म फल भगाने के लिए परमात्मा यहाँ की आत्माओं को दूसरी पृथ्वी पर दूसरी पृथ्वी की आत्मा को यहाँ भेज सकते हैं तो यहाँ कर्मों का भेद है जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसे फल मिलता है तो परिस्थिति के अनुसार जनसंख्या घटती बढ़ती है जब आप गंदगी फैलाते हैं तो गंदे जो गंदगी में गंदे स्थान पर मच्छर मक्खी कीट पतंग आदि पैदा हो जाते हैं आप स्वच्छता रखिए, वहां आपको नहीं दिखाई देंगे तो ये जो वृद्धि दिखाई देती है ये पर, परिस्थिति के अनुसार वृद्धि और ह्रास दिखता है परिस्थिति ठीक रहती है तो संतुलन रहता है परिस्थिति बिगड़ती है तो उन जीवों में वृद्धि होती है कारण वो है कि नए आत्मा पैदा हुए हैं मक्खी मच्छर व फसल में लगने वाले कीटों को मारने में पाप है या नहीं यानी फसल उजाड़ने वाले प्राणी निश्चित रूप से मक्खी मच्छर आदि मारने में और खेतों में जो हानिकारक फसल को हानि देने वाले जीव हैं उनको मारने में पाप लगता है हिंसा किसको कहते हैं और अहिंसा किसको कहते हैं हिंसा वहां होती है जहां विकल्प होता है हम बच भी सकते हैं और मार भी सकते हैं मच्छर हमारे हाथ के ऊपर बैठा हम उसको मार भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं यहां हमारे पास विकल्प है जब विकल्प है उस विकल्प में यदि हम मारेंगे तो हिंसा होगी पाप लगेगा और जहाँ कोई विकल्प है ही नहीं हम बच ही नहीं सकते वहाँ तो मरेगा ही मरेगा इसका कोई उपाय नहीं कि हम उसको बचा सके उसको अपरिहार्य हिंसा कहते हैं उस हिंसा में पाप नहीं लगता जैसे हम चलते हैं चलते हैं तो नीचे छोटे छोटे जीव होते हैं जीव होते हैं हम उनको बचा ही नहीं सकते चलना तो पड़ेगा चलना पड़ेगा तो पैरों के नीचे आ जाते हैं वो अपरिहार्य हिंसा है उसमें पाप नहीं है अन्यथा जो आपने पूछा है उसमें तो पाप है और खेती करना जो है वो मिश्रित कर्म है उसमें पुण्य भी बहुत लगता है और थोड़ा मोड़ा पाप भी होता रहता है तो मक्खी मच्छर से बचने के लिए एक तो मारना है और एक दूसरे उपाय हैं आप मच्छरदानी लगा सकते हैं वहां शुद्धि कर सकते हैं साफ सफाई रख सकते हैं मक, म, म, म, वो मक्खी मच्छर नहीं आएंगे क्या ध्यान में खेचरी मुद्रा को सहायक हो सकती है क्या उससे मन को इधर उधर जाने में रोक सकता है थोड़ा सा लाभ निश्चित रूप से मिल सकता है प्राणायाम से मन में एकाग्रता बनती है केवल और केवल प्राणायाम ही ध्यान में सहायक हो ऐसा नहीं है हमारे अंतकरण की शब्द ध्यान में मुख्य रूप से सहायक है हाँ प्राणायाम सहयोगी है प्राणायाम करना चाहिए खेचरी मुद्रा आप कर सकते हैं यदि हम संध्या करने बैठे और उसमें संध्या के मंत्रों तथा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों के क्रम आगे पीछे हो जाएं तो कोई त्रुटि तो नहीं है कोई त्रुटि नहीं है आपने विश्वानी देव पहले बोल लिया अथवा आपने विश्वानी देव बाद में बोला है इसमें कोई त्रुटि नहीं है सिद्धांततः कोई हानि नहीं है आप मंत्र बोलना शुरू करते हैं हिरण्य फिर बोल देते हैं प्रजापति फिर बोल देते हैं विश्वानी देव फिर बोल देते हैं सनो जनिता क्रम भेद हो गया है क्रम भेद हो गया सिद्धांततः कोई हानि नहीं है हाँ लेकिन एक क्रम जो ऋषि ने स्थापित किया है वो क्रम ज्यो का त्यों बना रहे वही ठीक होता है उसमें एक रूपता बनी रहती है अन्यथा हमारा मंत्र आगे पीछे हो जाए डरिएगा मत के बहुत बड़ा पाप हो गया आज तो वो मंत्र पहले बोल दिया और उसको बाद में बोल दिया ऐसा कोई सिद्धांत हानि नहीं होती पाप नहीं लगता हमारे शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं क्या प्रत्येक कोशिका में एक पृथक आत्मा है प्रत्येक कोशिका में पृथक आत्मा नहीं है शरीर विज्ञान को जानने वाले कहते हैं कि एक सेकंड के अंदर ये शरीर लगभग ढाई करोड़ नई कोशिकाओं को पैदा कर देता है एक सेकंड में लगभग ढाई करोड़ नई कोशिकाएं हमारे शरीर में बनती रहती हैं। खरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर में हैं। तो प्रत्येक कोशिका के अंदर एक अलग आत्मा नहीं है इस शरीर को चलाने वाला स्वाभिमानी आत्मा एक ही है हाँ जो एक कोशिक कोशीय जीव हैं। एक कोशिका ही उनका शरीर है उनमें एक स्वतंत्र आत्मा है उस एक कोशिका रूपी शरीर को चलाने के लिए जैसे अमीबा आदि अथवा एक ही आत्मा शरीर की करोड़ों कोशिकाओं को चेतन बनाता है वो मैंने बोल दिया एक स्वाभिमानी आत्मा इसको चला रहा है समय तो हो गया है एक दो प्रची और बोलता हूँ फिर विराम देंगे अगर कोई व्यक्ति सारे दर्शन और कृत ग्रंथों का अध्ययन करके साधना करे और जो सामान्य व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ी है यह सब चीजें फिर वो साधना करे तो मतलब ध्यान इत्यादि तो मोक्ष को कौन पहले भागीदारी होगा मोक्ष का पहले भागीदारी वही होगा जिसने अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया है जिसने शास्त्रों को पढ़कर के सुन, शुद्ध किया है और जिसने बिना शास्त्रों को पढ़कर के शुद्ध कर लिया है दोनों ही मोक्ष के अधिकारी हैं हमारे पूज्य आचार्य सत्यजीत जी एक बार उदाहरण दे रहे थे अंतर यात्रा में शायद उदाहरण आया या नहीं आया कह रहे थे कि जैसे साइकिल चलाने वाले हों एक व्यक्ति जैसी भी साइकिल मिली दौड़ना शुरू कर दिया और एक व्यक्ति साइकिल मिलने के बाद मिस्त्री के पास जाता है उसकी साफ सफाई करवाता है ग्रेसिंग करवाता है तेल डलवाता है और अब चलता है पहले वाले को साइकिल मिली थी और जैसी थी वैसे चल पड़ा था एक ने साफ सफाई करवाई है हल्की हो गई है साइकिल वो देखने में तो पीछे है लेकिन क्या होगा जो पहले गया था उसको पकड़ लेगा और केवल पकड़ेगा ही नहीं उससे आगे चला जाएगा तो ऐसे ही जिस व्यक्ति ने अपना अंतकरण शुद्ध कर लिया है वो आगे जाएगा चाहे वेद पढ़े हों चाहे नहीं पढ़े हों हा ये अवश्य है यदि वेद शास्त्र पढ़ करके करता है तो उसकी गति अधिक हो जाती है वो तेजी से चलता है क्या मृत्यु से डरना जन्म से होता है या बाद में होता है मृत्यु से डरना जन्म से ही होता है बाद में नहीं होता हमारे पूर्व जन्मों के मृत्यु के भय के संस्कार पहले से ही मन में होते हैं और उन संस्कारों के आधार पर हमें भय लगता है डर लगता है क्या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीव भी मृत्यु से डरते हैं आप देख लीजिए डरते है या नहीं डरते एक कुत्ते को डंडा दिखाओ और एक कुत्ते को रोटी दिखाओ पकड़ में आता है भेद नहीं आता डंडे वाले के पास कुत्ता जाता है रोटी वाले के पास जाता है तो प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता है भय लगता है उनको सांप को नेवला दिख जाता है किसका भय लगता है सांप को बकरी को शेर दिखाई दे जाता है और बांध रखी है बकरी उधर से शेर दिख गया आ, मिमियाने लग जाती है चिल्लाने लग जाती है क्यों मृत्यु का भय लगा है ये गिलहरिया होती है गिलहरिया पेड़ के ऊपर है और नीचे बिल्ली आई है गिलहरी पूंछ को खुद का खुद का करके उछाल उछाल करके चिल्ला चिल्ला करके कहती है कि चली जा भाग यहां से भाग यहां से क्यों भय में डर में बोल रही है कि कहाँ आ गई गिलहरी को सांप दिख जाए कौए को सांप दिख जाए आप सांप आदि का पता लगाना चाहते हो तो वहां पक्षी चहचाने लग जाएंगे। क्यों उनको डर लगता है मृत्यु का तो मनुष्य की जैसे अन्य प्राणियों को भी भय लगता है गायत्री मंत्र में कितने चरण हैं? तीन चरण हैं। भूर भूह स्व एक चरण नहीं तत्सवित एक चरण भर्गो देवस्य धीम ये तीसरा चरण है और बीच का चरण क्या रह गया ओम भूर्भो स्व तत्स भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया पहला चरण तत्स दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरा चरण विचार कर लीजिए मन आत्मा का साधन है तो मोक्ष और बंधन का कारण है मन आत्मा का साधन है और केवल मन ही बंधन का कारण हो ऐसा नहीं है बोला अवश्य जाता है मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष यो ये साधारण कथन है बंध और मोक्ष का कारण अज्ञान और ज्ञान है विवेक और अविवेक है जो विवेक है वो मोक्ष तक लेकर के जाता है और विवेक बंधन में डालता है तो ज्ञान मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं योगश चित्त वृत्ति निरोध चित्त के ज्ञानत्मक व्यापार को रोक देना योग है वहां ज्ञानात्मक केवल ज्ञानात्मक व्यापार को रोकना ही योग नहीं है वहां क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों को ध्यान में रोकने का नाम योग है योग दर्शन को पढ़िएगा और विस्तार से पता लगेगा जीवित शरीर में जीवात्मा एवं परमात्मा दोनों विद्यमान है मृत शरीर में केवल परमात्मा है जीवात्मा नहीं जब परमात्मा चेतन है तो मृत शरीर सजीव की तरह व्यवहार क्यों नहीं करता यदि यही सिद्धांत लागू कर दिया जाए तो हमारा हॉल उठ करके सड़क पे जा बैठेगा क्यों क्योंकि इसमें भी भगवान घुसा हुआ है पंखे में भी भगवान है पंखा कहने लग जाएगा मैं नहीं चलता ये आना सागर इसमें भी भगवान है आना सागर उठ करके कहीं और जा बैठे तो एक व्यवस्था है व्यवस्था क्या है कि जीवात्मा शरीर को चलाने वाला है जीवात्मा के कारण इस शरीर को चेतन कहा जाता है परमात्मा निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर है लेकिन परमात्मा की चेतना उसके अपने हाथ में है दिखी हुई नहीं है परमात्मा की चेतना उसके आधीन है अपने अधीन है उसकी चेतना तो परमात्मा की चेतना उनके आधीन है इसलिए शरीर चेतनवत दिखाई नहीं देता जीवात्मा के कारण ही चेतन होता है रामकृष्ण मिशन नाम से एक संस्था ध्यान करवाती है वे लोग हृदय में ध्यान करते हैं क्या वे सही हैं बिल्कुल ठीक है ध्यान करने के लिए धारणा की आवश्यकता होती है धारणा के लिए अलग अलग स्थान कहे गए हैं ये भोवों के बीच में भी एक धारणा का स्थल है नासिका की अग्रभाग पर धारणा का स्थल है जीव्वा के अग्रभाग पर धारणा का स्थल है कंठ पर मन को टिकाना यह भी धारणा का स्थल है सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र कहते हैं यहां भी धारणा का स्थल है और हृदय प्रदेश भी धारणा का एक स्थल है तो वो हृदय में ध्यान लगवाते हैं अच्छा है कोई गलत नहीं है उनकी आध्यात्मिक उन्नति होगी या नहीं होगी यदि वो सिद्धांत के अनुकूल ध्यान करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होगी जब जीव शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध परमात्म स्वरूप है तब कर्म फल से प्रभावित होकर विभिन्न योनियों में मरण हेतु तो बाध्य क्यों होता है फिर वह राग देश के से निर्लिप्त कैसे हुआ जीव जो है निश्चित रूप से स्वभाव से शुद्ध है लेकिन अविद्या के कारण विपरीत कर्म करता है अविद्या से युक्त होकर के जब कर्म करता है तो बंधन में फंस जाता है ये जो बंधन और मोक्ष है वो निमित्त से होता है सीधा सीधा नहीं होता जीवात्मा स्वभाव से शुद्ध है किंतु अविद्या के कारण बंधन में फंस जाता है और जब कर्म करता है कर्म करता है तो उसको भोगना पड़ता है और भी, भी सारी जिज्ञासाएं आपकी बच गई हैं फिर कल देखेंगे आज यही विराम देता हूं ओम का उच्चारण करेंगे ओ